भागवत कथा महात्म्य भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति श्री सूत जी कहते हैं उद्धव जी ने वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देख सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा उद्धव जी ने कहा राजन तुम धन्य हो एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो क्योंकि श्रीकृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और बद्रनाम पर तुम्हारा प्रेम है तात, तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है क्यों न हो श्रीकृष्ण ही ने तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है अतः तुम्हारा उनके पपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारकावासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें व्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राजा के मुख की प्रभा रूप चाँदनी से युक्त हो उनकी लीलाभूमि वृंदावन को अपनी किरणों से शोभित करता हुआ यहां सदा प्रकाशमान रहता है श्री चंद्र नित्य परिपूर्ण है प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते उनकी जो सोलह कलाएं हैं उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं इन सभी कलाओं से युक्त नृत्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं इस भूमि में और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है राजेंद्र परीक्षित इस प्रकार विचार करने पर सभी व्रजवासी भगवान के अंग में स्थित है शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये व्रज हैं उनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं यह बात निसंदेह ऐसी ही है श्रीकृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोझ नहीं हो सकता जीवों के अंतकरण में जो श्रीकृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है अट्ठाईसवें द्वापर के अंत में जब भगवान श्रीकृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है किंतु अब वह समय तो बीत गया इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है सुनो 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद्भागवत से ही प्राप्त हो सकता है भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं जहाँ भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमदभागवत नहीं सुना उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी ही हत्या कर ली जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद्भागवत शास्त्र का सेवन किया है उन्होंने अपने पिता माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया श्रीमद्भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं वैश्यों को धन मिलता है और शुद्ध स्वस्थ निरोग बने रहते हैं स्त्रियों तथा अंत्यद आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है अतः अच्छा कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उसे श्रीमदभागवत की प्राप्ति होती है भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है पूर्वकाल में संख्यायन की कृपा से भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया इससे मैं श्री कृष्ण का प्रीतम सखा हो सका हूँ परीक्षित बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी उसे तुम सुनो इस आख्यायिका से श्रीमदभागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है बृहस्पति जी ने कहा था अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके दिव्य विग्रह से तीन पुरुष प्रकट हुए इनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए भगवान ने इन तीनों को क्रमशः उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यू प्रकट किया ब्रह्मा जी ने कहा परमात्मन आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं आपको नमस्कार है प्रभो आपने मुझे शिष्ट कार्य कर्म में लगाया है मगर मुझे भय है कि शिष्ट काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे